नंबर को षत्व अग्निको भुवनम प्रविषो प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो प्रविष्ट एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चूर्ण लिप्यते च चाक्षुशैर् चाक्षुषा्योषावता न लिप्यते लोकदुखन बाह्य एको वशी को वशीता बहुध कौती तत्मस्थ नुशीराषा सुखम शाश्वत नेतरेशा निचेतनचेतना एको बहुनाम यो विदधाति को बहूना दधा काशि धीरा ताति शाश्वती नेतर तदेत मनर्देश परमं सुख कथम नु तुजया किूरो भाति न चंद्रताक ने विदु भाति तस्य भाषा भातमुभाद विभाति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 परमानंद स्वरूप वास्तविक सुख मिलता है दूसरों को नहीं जो नित्यों का भी नित्य है चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्म फल भोगों का विधान करता है वो अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ये जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं, उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार उस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा वह अनिर्वचनीय परम सुख यह परमात्मा ही है ऐसा ज्ञानी जन मानते हैं उसको किस प्रकार से मैं भली भांति समझू क्या वह प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है नचिकेता के इस आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा वहाँ न तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है और न ये बिजलिया ही वहाँ प्रकाशित होती हैं। फिर यह लौकिक अग्नि इनसे कैसे प्रकाशित हो सकता है क्योंकि उसी के प्रकाश से ऊपर बतलाए हुए सूर्य आदि सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है जीवन के परम रहस्य के संबंध में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 वो हर जगह से हानि कर लेते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि जहर से भी जीवन को संभाल लेते और कुछ ऐसे लोग हैं कि अमृत से भी आत्महत्या कर लेते इन लोगों पर निर्भर है अमृत बिल्कुल बेकार है जहर का कोई मतलब नहीं है। ये आदमी पर निर्भर है कि वो क्या करेगा ईसाइत ने पश्चिम में जोर दिया कि आदमी पाप में जन्मा है मूल आदमी का पाप में जन्म और ईश्वर ने आदमी को निकाला है बहिस्त से क्योंकि उसने पाप किया उसने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जब तक आदमी पाप से अपने को मुक्त नहीं कर लेता बहिस्त के द्वार उसके लिए बंद रहेंगे अदम ने जो भूल की थी वो हर आदमी उसी पाप में सड़ रहा है और उस पाप से उठने के लिए उसे बड़ा श्रम करना पड़ेगा ईसाइयत ने जोर दिया कि आदमी पापी पाप में ही उसका जन्म है इससे निश्चित ही एक गहन अपराध का भाव पैदा हुआ जो समझदार थे उन्होंने जीवन को बदलने की कोशिश की इस पाप से ऊपर उठने के लिए लेकिन जो ना समझ थे उन्होंने कहा जब आदमी पाप में ही पैदा हुआ है तो पाप से कोई छुटकारा नहीं और जब अदम मूल आदमी भी पापी हुआ तो हम और जब अदम ईश्वर के सामने भी पाप कर सका बहिष्ट में रह के भी पाप कर सका तो हम संसारी जन हम उसी की संतान उसी के जीवाणु हमारे भीतर चल रहे हैं इसलिए हमारा नाम आदमी है क्योंकि हम आदम की औलाद हैं तो हमसे क्या होगा हजारों सदियों का पाप हमारे ऊपर है इतना बोझ इसे फेंकना असंभव हमारी आत्मा ही पापी हो गई इसलिए पाप को स्वीकार करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं इसलिए पश्चिम भौतिकवादी हो गए पश्चिम के भौतिकवादी होने का कारण था कि पाप को पश्चिम ने स्वीकार कर लिया उसे छुटकारे का कोई उपाय नहीं दिखाई पड़ता आदमी पापी ही रहेगा हां प्रभु की कृपा होगी अनुकंपा होगी तो वो पाप से उठा लेगा लेकिन अगर प्रभु की अनुकंपा ही होती तो वो आदम को ही पाप से हटा लेता पहले ही आदमी को जिसने पाप किया था फिर इतनी बड़ी पाप की श्रृंखला को पैदा करने की कोई जरूरत ना थी पश्चिम भौतिकवादी हो गया क्योंकि पाप करने के सिवाय कोई उपाय नहीं सवाल यही है कि ढंग से पाप करो कुशलता से पाप करो जितना ज्यादा कर सको उतना करो क्योंकि जीवन में कोई और रास्ता नहीं पाप में ही हमारा रोआ रोआ पैदा हुआ है इसलिए पाप हम करेंगे ठीक इससे उल्टा प्रयोग हमने किया था कि वो शुद्ध परमात्मा कभी पापी होता ही नहीं वो अशुद्ध नहीं होता वो परम शुद्ध है उसकी शुद्धि में आप कितने ही पाप करें तो कोई अंतर नहीं डाल सकते जो समझते थे उन्होंने सत्य को समझ के पाप करने की धारणा ही छोड़ दी क्योंकि पाप करने से कुछ भी नहीं होने वाला है और वो जो परम शुद्ध का जिन्हें बोध आ गया उस बोध के साथ ही पाप की धारणा टूट गई पाप की वासना टूट गई गलत करने का सवाल ना रखा लेकिन अधिक लोगों ने कहा कि जब उसमें कोई अंतर ही नहीं पड़ता तो पाप करने में हर्च क्या है जब उसमें कोई भेद ही नहीं पड़ता जब वो सदा शुद्धि है तो पाप किए चले जाओ अक्सर ब्रह्मज्ञानी लोगों को समझाते कि वह आत्मा परम शुद्ध पापी सिर हिलाते हैं कहते हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उनके पाप का बोध कम होता उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक हम शुद्धि हैं तो फिर कोई फर्क नहीं हम में और बुद्ध में और महावीर में और हम द ऊपरी है भीतर तो सब एक ही है पर ये बात अपने आप में बड़ी कीमत की है कि उसे अशुद्ध नहीं किया जा सकता आप जन्मों जन्मों तक भी कोशिश करते रहे तो भी चेतना को अशुद्ध करने का कोई उपाय नहीं क्योंकि चेतना का स्वभाव शुद्धि है सिर्फ आप ऊपर कचरा इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन भीतर वो जो हीरा है वो जो जगमगाता हुआ प्रकाश है उसको आप सिर्फ ढांक सकते हैं, उसको मिटा नहीं सकते जिनको ये स्मरण आ जाए वो मिटाने की कोशिश छोड़ देंगे और वो उस हीरे की तलाश में लग जाएंगे जिसको पाप नहीं छू सकता और ये बात थोड़े से ही अनुभव से साफ हो सकती है क्योंकि भीतर जो आपके है वो करता नहीं है वो साक्षी है जब आप चोरी करते हैं तब भी भीतर कोई देखता रहता है कि आप चोरी करने जा रहे हैं वो जो देखता है उसे चोरी का कोई पाप नहीं लग सकता वो सिर्फ विटनेस है वो सिर्फ गवाह है उसने सिर्फ देखा है आपको चोरी करते जब आप मंदिर प्रार्थना करने जाते हैं तब भी वो दृष्टा है वो देखता है आप मंदिर प्रार्थना करने जा रहे हैं कोई पुण्य उसे पकड़ नहीं सकता आप क्या करते हैं वो बाहर बाहर है कर्म बाहर है होश भीतर है और होश कभी भी कर्म नहीं बनता और कर्म कभी होश नहीं बन सकता तो आपके भीतर दो प्रथक धाराएं एक कर्म की धारा है ये कर्म की धारा आपके शरीर से जन्मती है अभी बड़े प्रयोग हुए मनुष्य की वासना वस्तुतः कहां पैदा होती क्योंकि वासना ही कर्म में ले जाती वैज्ञानिक जो प्रयोग कर रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं क्योंकि सारी वासना शरीर में पैदा होती है। पुरुष का हार्मोन होता है स्त्री का हार्मोन होता है रासायनिक तत्व होते हैं अगर एक स्त्री में पुरुष के हारमोन के इंजेक्शन दे दिए जाए उसका सारा व्यवहार बदल जाता है उसकी आवाज पुरुष जैसी कर्कश हो जाती स्त्री का माधुरी खो जाता है, उसका ढंग आक्रामक हो जाता है स्त्री आक्रामक नहीं है प्रेम में भी स्त्री आक्रमण नहीं करती वो प्रतीक्षा करती प्रेम में भी इनिशिएटिव नहीं लेती कोई स्त्री कभी किसी पुरुष से शुरू में नहीं कहती कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूं कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी अगर कोई स्त्री ऐसा कहे तो पुरुष को वहां से भाग खड़े होना चाहिए क्योंकि वह स्त्री स्त्री नहीं है। हमेशा पुरुष ही कहेगा कि मैं प्रेम करता हूं और तुम्हारे बिना मर जाऊंगा स्त्री सिर्फ राजी बरेगी हां बरेगी वहां भी बड़ी मौन होगी पैसिव निष्क्रिय होगी उसमें कोई सक्रियता नहीं उसका कारण है उसके पूरे शरीर की व्यवस्था है स्त्री पुरुष को अपने भीतर स्वीकार करती है पुरुष स्त्री के ऊपर आक्रमण करता है पुरुष का स्वभाव आक्रमण है एग्रेशन है। लेकिन अगर पुरुष के हार्मोन का इंजेक्शन स्त्री को दे दिया जाए तो स्त्री आक्रमक हो जाती अगर स्त्री के हार्मोन का इंजेक्शन पुरुष को दे दिया जाए तो वो निष्क्रिय हो जाता वो बैठा प्रतीक्षा करेगा कि कोई स्त्री आए और आक्रमण करे एक बंदरों के समूह में एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा है उसने एक स्तृण अति स्तृण मादा को जो कि अति विनम्र थी और उस समूह में बंदरों के जिसका कोई पद नहीं था क्योंकि बंदरों में पद होते हैं ठीक जैसा राजनीतिज्ञों में सीढ़ियां होती ऐसा बंदरों में होती कोई राष्ट्रपति है कोई प्रधानमंत्री है कोई कैबिनेट के मेंबर्स हैं ऐसा सिलसिला होता वैज्ञानिक तो कहते हैं कि बंदरों की ही राजनीति में चल रही उनमें जरा भी भेद नहीं वो स्त्री मादा बंदर जो कि बिल्कुल ही किसी पद पे नहीं थी सर्वहारा थी बिल्कुल आखिरी में थी उसको बड़े मात्रा के इंजेक्शन दिए नर हारमोन्स थे जैसे ही उन इंजेक्शन का प्रभाव 24 घंटे में होना शुरू हुआ वो स्त्री इतनी आक्रमक हो गई कि उसने सारे पदों पर जितने नर बंदर बैठे हुए थे सबको ठिकाने लगा दिए वो करीब करीब इंदिरा गांधी की तरह ऊपर है वो जो समूह में कामराज निंजलिंगप्पा सब थे वो सब बिल्कुल विधान थे वैज्ञानिक ने लिखा है कि बड़े पुराने लड़ाके उनको सब कुछ ठीक कर दिया वो सब उदास होकर बैठ गए उसने उन पर ऐसा कब्जा कर दिया कि वो उनको जरा उत्पात और उदम्बी न करने दे जो कि बंदर का स्वभाव और सारा फर्क इस बात से हुआ कि हार्मोन। आप जो भी कर रहे हैं उसमें शरीर का हाथ है आपके व्यवहार में आपके उठने बैठने में चलने में आपकी वासनाओं आपकी इच्छाओं में आपकी दौड़ महत्वाकांक्षा में, महत्व में संघर्ष में सब में हार्मोन हारमोन है? थोड़े से रासायनिक तत्व बड़ा फर्क पैदा करते वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई पुराने समय में सस्ते समय में पांच रुपए के रासायनिक तत्व एक आदमी के शरीर में होते अब कोई पंद्रह रुपए के होते स्त्री के शरीर में कोई सोलह रुपए के होते तो इसमें ध्यान रखना कि रासायनिक रूप से स्त्री ज्यादा कीमती बस वो एक रुपए के रासायनिक तत्वों का स्त्री पुरुष में फर्क है और इसलिए अब वैज्ञानिक कहते हैं कि स्त्री शरीर को बाद में भी इंजेक्शन दे पुरुष बनाया जा सकता है पुरुष के शरीर को स्त्री बनाया जा सकता है और इस सदी के पूरे होते होते आप निर्णय भर कर लें कि आपको स्त्री होना है कि पुरुष होना है वो हो सकेगा उसमें कोई कठिनाई अब प्रयोग के रूप में नहीं रह गई फिर एक आदमी चोरी कर रहा है और एक आदमी हत्या कर रहा है और हिंसा कर रहा है वैज्ञानिक कहते हैं इनका भी कारण शारीरिक है इसलिए हम जो दंड देते हैं वो ना समझी वो ऐसा ही है जिससे कोई आदमी टीबी का बीमार है आप उसको सजा कर दें तुमको टीबी क्यों है? अब वो आदमी क्या कर सकता है एक आदमी हत्यारा सिद्ध होता है वैज्ञानिक कहते हैं कि हम सजा उसको देते रहे क्योंकि हत्या का विज्ञान हम अब तक नहीं समझ पाए कि कौन से तत्व उसके शरीर में उसे हत्या के लिए प्रेरित करते बजाय उसको हत्या करने सजा देने के उसको फांसी लगाने के जिंदगी भर जेल में रखने के बेहतर होगा उसके हार्मोन बदल दें। वो काम एक इंजेक्शन से भी हो सकेगा ये खोज कीमती है लेकिन खतरनाक भी हर कीमती खोज खतरनाक होती क्योंकि अज्ञानियों के हाथ में लगती इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हत्यारे को गैर हत्यारा बना सकते हैं सिर्फ इंजेक्शन देकर तो हम गैर हत्यारों को हत्यारा बना सकते हैं इंजेक्शन देकर मुल्क युद्ध में हो तो आप अपने सारे मिलिट्री के जवानों को इंजेक्शन दे सकते हैं वो बिल्कुल पागल होकर हत्या में लग जाएं उनसे फिर कोई मुल्क जीत नहीं सकेगा दूसरा जिसको वो कला पता नहीं मुल्क में बगावत हो रही हो लोग विद्रोही हो आंदोलन कर रहे हो सिर्फ इंजेक्शन देने की जरूरत है वो बिल्कुल जी हजूर हो जाए वो बिल्कुल बैठ के पूछ हिलाने लगेंगे आपकी प्रशंसा खतरनाक है खोज लेकिन अर्थपूर्ण भी और भारतीय मनीषा बहुत दिन से यह कह रही कि वो भीतर जो छिपा है वो सिर्फ साक्षी है वो करता नहीं है करता तो बाहर कर्म का जो जाल है वो शरीर और मन से जुड़ा है भीतर की शुद्ध चेतना साक्षी वो सिर्फ देखती है उसने कभी कोई कर्म नहीं किया है अगर आप धीरे दीर धीरे अपने कर्मों के साक्षी होने लगे तो आपके भीतर की साक्षी चेतना जगने लगेगी वो सोई पड़ी है उसका आपने कभी उपयोग नहीं किया इसलिए ध्यान के सब प्रयोग मूलतः भीतर सोए हुए साक्षी को जगाने की चेष्टाएं कि वो देखने वाला जग जाए वो होश से भर जाए जैसे ही वो होश से भर जाता है वैसे ही जो गलत है आपकी जिंदगी में अपने आप गिरने लगेगा जो सही है वो अपने आप बढ़ने लगेगा क्यों क्योंकि आपके सहयोग के बिना शरीर भी कर्म नहीं कर सकता है आपका सहयोग तो चाहिए ही आप कर्म नहीं करते हैं लेकिन आपका आंतरिक सहयोग कोऑपरेशन तो शरीर को भी चाहिए अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह साक्षी है तो आप उसको कितने ही इंजेक्शन दे दें आक्रमण के वह आक्रमक नहीं होगा इसे थोड़ा समझने जैसा है जेनियो के चौबीस तीर्थंकरी छत्री है आक्रमक घरों में पैदा हुए थे और अगर कभी इनके हार्मोन की कोई व्याख्या हो सकती अब तो मुश्किल है तो इन सब के भीतर आक्रमण के भयंकर हार्मोन रहे होंगे क्योंकि छत्री घरों में पैदा हुए थे राजाओं के बेटे थे इनकी सारी परंपरा इनके मां बाप का सारा ढंग आक्रमण का था हारमोन तो वसीयत में मिलते हैं, हेरेडेटरी होते हैं। ये 24 जनों के तीर्थंकर बुद्ध ये सब छत्री और इन सब ने अहिंसा का उपदेश दिया ये सब हिंसक घरों में पैदा हुए और हिंसा इनकी बपोती थी और इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया निश्चित ही ये इतने गहने गहन रूप से साक्षी हो गए होंगे इनके आक्रमण के हार्मोन इन पर कोई प्रभाव नहीं कर सके ये बड़े मजे की बात है कि अब तक कोई भी एक ब्राह्मण भी एक भी ब्राह्मण अहिंसा का उपदिष्ठा नहीं हुआ है और खतरनाक से खतरनाक जिस ब्राह्मण को हम जानते हैं वो परशुराम है जिसने छत्रियों को पृथ्वी से कई दफा समाप्त कर दिया ये पच्चीस एक बुद्ध और चौबीस जैनों के तीर्थंकर ये सब छत्री जिनके खून में लड़ाई थी लेकिन ये अहिंसा का उपदेश था बन सके परशुराम और इनके बीच एक ही बात घट रही परशुराम भी साक्षी और साक्षी होकर परशुराम में जाना उसके ब्राह्मण के हार्मोन सारे के सारे अहिंसा के लेकिन साक्षी के परशुराम को दिखाई पड़ा कि छत्रियों ने भयंकर उत्पात कर रखा है सारे जीवन को उपद्रव से भर दिया इनके कारण ही हिंसा है हिंसा को मिटाने के लिए परशुराम ने सारे छत्रियों का सफाया शुरू कर दिया एक ब्राह्मण इतनी हिंसा कर सकता है अगर साक्षी जगे तो कर्म से अपने को अलग कर लेता फिर सोच पाता है कि क्या करना उचित है और क्या करना उचित नहीं ये 25, 24 जनों के तीर्थंकर और एक बुद्ध ये सब छत्री हैं। इनके पास लड़ाई का तत्व है, इनके खून में लड़ाई है लेकिन साक्षी भाव ने दिखाया कि लड़ाई व्यर्थ है और उससे कुछ परिणाम नहीं निकलता वे हो गए और उनके जीवन से हिंसा बिल्कुल गिर गई साक्षी भाव हो तो हार्मोन का प्रभाव नष्ट हो जाता है यह मैं कह रहा हूं फिर चाहे परशुराम की तरह नष्ट हो चाहे महावीर की तरह नष्ट हो लेकिन साक्षी चेतना अपना निर्णय करती शरीर उसका मालिक नहीं रह जाता शरीर उसको नहीं खींच सकता साक्षी चेतना अपने ही जीवन को अपनी ही सहजता से जीने लगती है साक्षी चेतना का अपना ही अपनी गति वो गति परम स्वतंत्र है और दूसरी बात साक्षी चेतना कुछ भी करे करते हुए भी जानती है कि मैं करने वाली नहीं हूं मैं सिर्फ साक्षी हूं इसलिए मैं मानता हूं कि परशुराम को कोई पाप लगा नहीं होगा लग नहीं सकता परशुराम भी समझने जैसा व्यक्तित्व है कोई पाप लगा नहीं होगा क्योंकि बड़े साक्षी भाव से यह हत्या की गई थी कृष्ण इसी हत्या की सलाह अर्जुन को भी गीता में दे रहे हैं कि तू साक्षी भाव से इसकी फिक्र छोड़कर कि तू करता है मात्र निमित्त मात्र साक्षी तू इस युद्ध में उतर जा अर्जुन की तकलीफ यह है कि वो साक्षी नहीं हो पा रहा है उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूं मैं हत्या करूंगा अपने प्रियजनों की वो आइडेंटिफाइड है वो अपने कर्म से अपने को जोड़ रहा है कृष्ण की पूरी चेष्टा यह कि तू अपने कर्म से अपने को मत जोड़ कर्म तो तू विराट पे छोड़ दे प्रकृति पर परमात्मा पर तू सिर्फ साक्षी होकर बोधपूर्वक जो इस घड़ी में ठीक मालूम पड़ता है वो तू कर और करते वक्त भी जान कि तू करने वाला नहीं जैसे ही कोई व्यक्ति भीतर होश से भर जाता है वैसे ही करने वाला नहीं रह जाता सूत्र कह रहा है जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाश सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषों से लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक पर ब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग वो अलगपन का बोध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 केवल वे ही लोग सुख की थोड़ी सी अनुभूति उपलब्ध कर पाते हैं जो कर्ता से अपने साक्षी को अलग तोड़ लेते हैं जैसे जैसे ये अनुभूति गहरी होने लगती वैसे वैसे आनंद भी बढ़ने लगता है आखिरी क्षण में जब साक्षी बिल्कुल ही पृथक हो जाता है देखने वाला करने वाले से बिल्कुल अलग हो जाता है तो परम आनंद की अनुभूति होती है जो नित्यों का भी नित्य है चेतनों का भी चेतन है और अकेला ही इन अनेक जीवों के कर्मफल भोगों का विदान करता है उस अपने अंदर रहने वाले पुरुषोत्तम को ये जो ज्ञानी निरंतर देखते रहते हैं उन्हीं को सदा अटल रहने वाली शांति प्राप्त होती है दूसरों को नहीं भीतर के स्वभाव की साक्षीपन की जागरूकता की जिन्हें सदा प्रतीति बनी रहती वे ही केवल अटल शांति को प्राप्त होते हैं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 नचिकेता के मन में उठा कि जिस से परम शांति मिलती है और जिससे परम आनंद मिलता है वह परमात्मा प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है यह भेद समझने जैसा है आपको मैं देख रहा हूं आप मेरे अनुभव में नहीं आ रहे आप प्रकाशित हो रहे हैं अगर यहां अंधेरा हो जाए तो मैं आपको नहीं देख सकूंगा प्रकाश चाहिए दूसरे को देखने के लिए प्रकाश चाहिए दूसरा प्रकाशित हो तो ही दिखाई पड़ता है लेकिन स्वयं को देखने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए स्वयं को देखने के लिए अनुभव काफी है अंधेरे में भी हो जाता है तो नचिकेता के मन में सवाल उठा कि यह परमात्मा बाहर की एक वस्तु की तरह प्रकट होगा कि मैं प्रकाश में उसको देखूंगा कि खड़ा है महिमा परम पुरुष या मेरे भीतर के अनुभव में आएगा जहां बाहर के किसी प्रकाश की कोई भी जरूरत नहीं परमात्मा पदार्थ की तरह प्रकट होगा अन्य की तरह प्रकट होगा या स्वयं की तरह प्रकट होगा चैतन्य की तरह प्रकट होगा परमात्मा मेरे भीतर प्रकट होगा या मेरे बाहर प्रकट होगा यह परमात्मा बाहर है या भीतर क्योंकि बाहर जो भी चीजें हैं उनके लिए कोई माध्यम चाहिए प्रकाशित होने का तभी वे दिखाई पड़ती सिर्फ भीतर बिना माध्यम के बिना प्रकाश के मात्र अनुभव से घटना घटती है तो नचिकेता के कि मन में सवाल उठा है कि ये परमात्मा प्रकाशित होता है या अनुभव में आता है क्योंकि अगर प्रकाशित होता है तो फिर मुझसे कहीं दूर है उसे खोजना पड़ेगा उसका मंदिर उसका महल उसका स्थान उसका परम पद मुझे खोजना पड़ेगा और अगर प्रकाशित होता है तो मुझे वो प्रकाश खोजना पड़ेगा जिसमें मैं उस परमात्मा को देख सकूं प्रक्रिया बिल्कुल बदल जाएगी और अगर वो अनुभव में आता है तो फिर मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं अगर वो अनुभव में आता है तो फिर किसी प्रकाश की भी जरूरत नहीं फिर मैं अपने भीतर ही डूब जाऊं तो मैं उसे पालूंगा ये दो मार्ग साधारणतः लोग परमात्मा की प्रार्थना करते प्रार्थना का मतलब है वो बाहर है प्रार्थना प्रकाश का काम करेगी फोकस का और हम उसको देखेंगे पूजा करते हैं पूजा प्रकाश है पूजा के प्रकाश में वो प्रकट होगा हम उसे देखेंगे एक मार्ग पूजा और प्रार्थना कर उपासना कर उपासना की धारणा है कि वो बाहर है वो परम पुरुष कहीं छिपा है बाहर आकाश में वो प्रकट होगा अगर हम तैयार हो गए तो वो प्रकट होगा दूसरा मार्ग ध्यान का है साधना का है वह परम पुरुष बाहर नहीं छिपा है भीतर मौजूद है इसलिए किसी पूजा पाठ का सवाल नहीं मेरे ही निखार का सवाल है मैं ही भीतर शुद्ध होता चला जाऊं जागता चला जाऊं वो प्रकट होगा उसके लिए किसी वाह साधन अनुष्ठान रिचुअल की कोई भी जरूरत नहीं पहला मार्ग बिल्कुल गलत है लेकिन बहुत लोगों को अपील करता है दूसरा मार्ग बिल्कुल सही है लेकिन बहुत कम लोगों को आकर्षित करता है क्यों क्योंकि पहला मार्ग सुगम मालूम होता है हम सत्य से कम सुगम से ज्यादा आकर्षित होते हैं फिर पहले मार्ग में हमें खुद को नहीं बदलना होता है पूजा की सामग्री इकट्ठी करने में क्या अड़चन दिया जलाने में धूप दीप बालने में घंटा बजाने में क्या अर्चन है हम तो वही के वही रहते आदमी मंदिर चला आता है, वही का वही आदमी जो दुकान पर बैठा था उसमें रत्ती भर फर्क नहीं होता वो जैसे दुकान पर, दुकान पर का काम करता था ऐसा मंदिर में आके मंदिर का पूजा का क्रियाकांड पूरा कर देता मंदिर से वापस चला जाता है वैसा का वैसा जैसा आया था दुकान पर उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पाएंगे वो वही आदमी होगा शायद और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि घंटा भर जो पूजा में खराब हुआ इसका बदला भी उसको दुकान में ही निकालना पड़ेगा वो ग्राहक को ज्यादा चूसेगा क्योंकि घंटा भर जो खराब हुआ वो जो परमात्मा को दे आया है ग्राहक की जेब से निकालेगा इसलिए धार्मिक दुकानदार अक्सर खतरनाक दुकानदार होते है। हैं धार्मिक आदमी से जरा सावधान रहना चाहिए क्योंकि कुछ समय वो परमात्मा को दे रहा है जो उसे लग रहा है कि व्यर्थ जा रहा है उसको कहीं से वो निकालना चाहेगा उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता जिंदगी भर मंदिर जाके वो वही का वही बना रहता है लेकिन सुगम है मंदिर जाना मन में जाना कठिन इसलिए सुगम को लोग चुन लेते पर सुगमता से कोई सत्य का संबंध नहीं सुविधा से सत्य का कोई संबंध नहीं इसलिए अधिक लोग पूजा करते हैं प्रार्थना करते हैं बहुत थोड़े लोग ध्यान करते हैं पर जो ध्यान करते हैं वे ही पहुंचते हैं यही नचिकेता के मन में सवाल उठा है कि मैं प्रार्थना करूं कि ध्यान करूं मैं उसे बाहर खोजूं किसी क्रियाकांड से या भीतर खोजूं स्वयं जागकर वो अनुभव में आता है या प्रकाशित होता है नचिकेता के इस आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होता है न चंद्रमा और तारों का समुदाय ही प्रकाशित होता है और न ये बिजली ही वह प्रकाशित होती फिर यह लौकिक अग्नि ये दिए तुम जो जलाते हो ये इनसे वह कैसे प्रकाशित हो सकता है क्योंकि उसी के प्रकाश के ऊपर बतलाए हुए सूर्यादि सब प्रकाशित होते हैं उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है सूरज निकला हो तो हम उसे कैसे जानते मुला नसरुद्दीन एक दिन सुबह अपने नौकर से कह रहा था कि तू जरा बाहर जाके देख सर्दी बहुत है सूरज निकला कि नहीं उस आदमी ने लौट के कहा कि बाहर तो घुप अंधेरा है तो नसरुद्दीन ने कहा दिया जला के देख सूरज निकला कि नहीं सूरज को देखने के लिए किसी दिए की कि कोई जरूरत तो है सूरज स्वयं प्रकाशित असल में दूसरे चीजों को हम सूरज के प्रकाश से देखते हैं सूरज को किसी प्रकाश से नहीं देखते यम कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश भी उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है सूरज के पीछे भी उसी की ऊर्जा छिपी है सारी अग्नि में वही जल रहा है सारी किरणें उसी की हैं इसलिए तुम उसे किसके प्रकाश में देखोगे उसे देखने के लिए किसी प्रकाश की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वह स्वयं ही प्रकाश का मूल स्रोत और आधार है वह अनुभव से देखा जाएगा प्रकाश से नहीं मूल स्रोत में सरक के देखा जाएगा उसके लिए कोई दिया लेकर खोजने की आवश्यकता नहीं उसे खोजने के लिए कहीं भी नहीं जाना है अपने ही भीतर अपने जीवन के मूल स्रोत में सरक जाना है वो वहां मौजूद है उससे ही सब प्रकाशित है आंखें उसी से देख रही चांद तारे उसी से ज्योतर में, सारा अस्तित्व उसकी ही धड़कन उसे जानने के लिए किसी माध्यम की कोई भी जरूरत नहीं उसे हम इमीजिएट इसी क्षण जान सकते हैं क्योंकि कोई माध्यम आवश्यक नहीं है। उसका ज्ञान सीधा हो सकता है उसका ज्ञान परोक्ष नहीं